देव भारत भारत में रोज चलने वाली 14,300 भारतीय रेल की सभी ट्रेन एक दिन में जितना सफर तय करती हैं, वो धरती से चांद की दूरी से सिर्फ साढ़े तीन गुना कम है वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रेल चांद की ऊंचाई को छू जाएगी देश भगत रेडियो सलाम करता है भारतीय रेल में काम कर रहे सभी कर्मचारियों